वाकई में मिट्टी खोदने का काम बहुत मेहनत वाला होता है विक्रांत और रूही जब यहाँ पर पहुंचे थे तब उस वक्त धूप हो रखी थी तब से लेकर अब तक ये लोग लगातार खुदाई का काम कर रहे थे और अब तक काफी रात हो चुकी थी लेकिन अभी भी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके थे ये ठंड का मौसम था उसके बावजूद ये दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे सर्दी में रात के समय में टेम्परेचर और कम हो जाता है लेकिन फिर भी इन दोनों को तनिकवी ठंडी का एहसास नहीं हो रहा था मिट्टी खोदते खोदते इनकी ज्यादा मेहनत हो चुकी थी कि पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे ऊपर हाथ पैर में जबरदस्त दर्द भी होने लगा था थकान ऐसी हो रखी थी कि ये दोनों ही वहाँ जमीन पर ही थोड़ी देर के लिए लेटकर आराम करने लग गए थे अभी लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी देर तक मेहनत करने के बाद इनके हाथ खजाना लगेगा क्या पता खोदते खोदते सुबह ही हो जाए हालाकि विक्रांत इस बात को लेकर निश्चिंत था की जमीन के नीचे कुछ न कुछ मेटल का चीज रखा हुआ है ऐसे में वो बिना उसे हासिल किए यहाँ से नहीं लौटने वाला था फिर चाहे उसे अगले एक महीने तक यहाँ खुदाई करनी पड़े विक्रांत ने पहले सब कुछ सोच रखा था उसने सोच लिया था कि जैसे ही यहाँ पर चोरी का सामान मिलता है वो तुरंत ही लोकल पुलिस को बुलाकर पूरे सामान को पुलिस की कस्टडी में दे, दे देगा कुछ शक्ता के सामान मिलने के बाद निश्चित तौर पर रूही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकती है ऐसे में रूही को कंट्रोल में रखने के लिए बैकअप फोर्स बुलाना बहुत आवश्यक है कुछ देर तक आराम की सांस लेने के बाद रोहिणी ने हल्की सांस छोड़ी और फिर से वो उठकर काम में लगी इस बार रोहिणी ने लकड़ी के डंडे के बजाय बेलचे से खोदना शुरू किया उसने लकड़ी के डंडे को विक्रांत के लिए छोड़ रखा था रूही के उठने के महज दो मिनट बाद ही विक्रांत भी उठकर काम में लग गया रात काफी हो चुकी थी और यहाँ पर घन अंधेरा था मंद गति से चल रही ठंडी हवाए मौसम को और सर्द बना रही थी हालांकि जब ये हवाएं विक्रांत और रूही के पसीने से तरबतर बदन से टकराती तो उन्हें काफी सुकून का एहसास देकर जा रही थी रूही ने अभी बा पांच मिनट ही अपना बेलचा चलाया होगा कि अचानक से उसके बेलचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी जो कि अभी तक एक बार भी नहीं सुनाई दी थी ये आवाज मेटल की दो चीजों के आपस में टकराने की थी सुनते विक्रांत और रूही दोनों रुक गए विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर फ्लैश ऑन कर दिया और फिर आवाज आने वाली जगह को ढूंढने लगा रूही ने अब आहिस्ते आहिस्ते मिट्टी हटाना शुरू किया फिर वहां पर जमीन में रोहित की आंखों में देखने लग गये मानो वो दोनों एक दूसरे से इशारे में कह रहे हो उन्हें मंजिल मिल गई है यह लोहे का बॉक्स काफी बड़ा लग रहा था तकरीबन दो फिट चौड़ा और चार फिट लम्बा बॉक्स था ये रूही ने बेलचा साइड में रख दिया और फिर वो दोनों हाथ में बॉक्स के ऊपर की मिट्टी को हटाने लगे अभी यह बॉक्स जमीन में धसा हुआ था और इसके लंबाई चौड़ाई देखते हुए विक्रांत ने लगा लिया था कि ये गहरा भी अभी भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे में उन दोनों ने बॉक्स के चारों तरफ से मिट्टी हटाना शुरू किया ताकि उसे वही रखे रखे खोला जा सके जहां पर उस मेटल बॉक्स का लॉक लगा हुआ था वहां तक इन लोगों ने फटाफट मिट्टी को हटा दिया इसके बाद जब इन्होंने ध्यान से बॉक्स के लॉक को देखा तो पता लगा कि बॉक्स में दो लॉक लगे हुए हैं। एक लॉक तो कोड वाला है जबकि दूसरा लॉक चाबी वाला था दो लॉक दो लॉक क्यों हैं इसमें रोहि विक्रांत की तरफ देखकर कंफ्यूजन में सवाल किया तुम तो खोल सकती हो ना इसे एक्सपर्ट हो तुम विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा हाँ ये कोड वाला तो खोल लूंगी पापा ने मुझे कोड बताया था लेकिन ये चाबी वाला रूही ने नीचे झुककर उस चाबी वाले लॉक को देखते हुए कहा ये भी खुल तो जाएगा लेकिन टूल चाहिए इसके लिए यहाँ मेरे पास टूल है नहीं अच्छा तो पहले ये वाला खोलो फिर देखते हैं उसका विक्रांत के कहते रूही लॉक खोलने में जुट गई और उसने कोई नंबर सेट करते हुए कोड लॉक को महज दो मिनट में ओपन कर दिया लो हो गया ये तो ओपन हो गया रूही ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा यह बॉक्स काफी हैवी मेटल का बना हुआ था और देखने में काफी पुराना भी लग रहा था लेकिन समस्या ये थी कि कोर्ड लॉक खुलने के बाद भी ये खुल नहीं सकता था जब तक इसके दूसरे लॉक को ओपन ना किया जाए और दूसरे लॉक को खोलने के लिए या तो चाबी चाहिए या फिर इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा सर टूल मार्केट में मिल तो जाएगा लेकिन इतनी रात को मिलना मुश्किल है अब तो शॉप भी बंद हो गई होंगी रोहिण विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा बड़ी समस्या थी लॉक खोलने का टूल लेने मार्केट जाना पड़ता लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई अकेला मार्केट जाता भी कैसे किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था विक्रांत रोही के भरोसे इस बॉक्स को छोड़कर मार्केट जा नहीं सकता था उधर सेम डर रूही को भी था वो भी विक्रांत के ऊपर अभी इतना भरोसा नहीं करती थी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके भरोसे छोड़कर मार्केट चले जाए दूसरा रास्ता यह था कि दोनों मिलकर बॉक्स को बाहर निकाले और फिर इसे लेकर मार्केट ले जाए लेकिन अभी ये करना भी बहुत मुश्किल था पहले तो बॉक्स को पूरा बाहर निकालने के लिए खुदाई करना होगा और फिर जब बॉक्स बाहर निकल जाए तो इसे उठाकर मार्केट ले जाना ये बॉक्स देखने में इतना भारी लग रहा था कि विक्रांत और रूही मिलकर इसे उठा भी नहीं सकते थे अंत में विक्रांत के पास लॉक खोलने की एक ही तरकीब बची थी वो था दृश्य शक्ति का सहारा जादुई चाबी की मदद से वो एक सेकंड में इस लॉक को ओपन कर सकता था लेकिन समस्या ये थी की अगर वो जादुई चाबी का इस्तेमाल करता है तो फिर रूही को क्या जवाब देगा उसे कैसे समझाएगा विक्रांत एक्टिंग में तो माहिर था ही So, उसने अपने लॉक पर टिका कर ताकत लगाने की एक्टिंग करने लग गया या, या। चाबी को भी एक्टिवेट कर दिया था। और के एक्टिवेट होते, एक सेकंड में लॉक ओपन हो गया देखा तुमने खोल दिया ना विक्रांत ने बेलचो को साइड में फेंकते हुए कहा और फिर वो जमीन पर बैठ गया रोहि ने बॉक्स के दाह तरफ का हैंडल पकड़ा और विक्रांत ने बॉक्स के बाय तरफ का हैंडल पकड़ लिया इसके बाद दोनों ने एक साथ ताकत लगाते हुए इसे खोल दिया बॉक्स के खुलते ही वहां काफी अजीब सी स्मेल आने लगी रूही ने ना अपना नाक मंद कर लिया विक्रांत को थोड़ा अजीब सा लगा तो उसने तुरंत ही फ्रोग्रेंस टूल को एक्टिवेट करके इस गैस को टेस्ट करना शुरू कर दिया जब उसे पता लगा कि वाकई में यह गैस उसके लिए हानिकारक नहीं है तब जाकर उसने राहत की सांस ली इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा क्या है इसमें रूही ने बॉक्स में झाँक कर देखते हुए कहा खूब अन्ेरे की वजह से बॉक्स के भीतर देखना मुश्किल हो रहा था विक्रांत पहले भी गोल्डन पिलर को ढूंढ चुका था ऐसे में उसे इस बात का पता था कि कोई भी मेटल की चीज खास तौर पर सोने चांदी या हीरे जवाहरात आदि को अंधेरे में भी देखा जा सकता है क्योंकि उसमें भरपूर चमक होती है लेकिन इस बॉक्स में ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कहीं ये बॉक्स खाली तो नहीं है किसी ने खाली तो नहीं कर दिया विक्रांत मनी मन सोचने लगा तभी रूही ने जमीन पर पड़ा बेलचा उठाकर इस बॉक्स के भीतर चलाना शुरू कर दिया उसे लगा की अगर बॉक्स के भीतर कोई धातु वाली चीज होगी तो हो सकता है की बेलचे से उसके टकराने की आवाज सुनाई पड़े लेकिन बेलचा चलाने के बाद भी उसमें से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनाई पड़ी हालांकि बेलचे के हैंडल को पकड़े हुए ये जरूर एहसास हो रहा था कि नीचे बॉक्स में कुछ रखा हुआ है रूही की हिम्मत बॉक्स में हाथ डालने की नहीं हो रही थी एक मिनट रूह ने एक हाथ से बेलचा पकड़ा और फिर दूसरे हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डालकर अपना फोन बाहर निकाला फोन के फ्लैश को ऑन करके उसने बॉक्स के भीतर देखना शुरू किया अचानक से की चीख निकल पड़ी घबराहट के मारे उसके हाथ से बेलचा छूट गया और वो पीछे जमीन पर गिर पड़ी उसकी सांसें काफी तेज हो चुकी थी माथे पर भयानक पसीना छा चुका था फोन भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा क्या हुआ विक्रांत हक्का रह गया उसे कुछ समझ नहीं आया विक्रांत की भी धड़कन काफी तेज हो चुकी थी लेकिन उसने इस वक्त रूही को संभालने से पहले बॉक्स में देखना ज्यादा जरूरी समझा वो भागता हुआ रूही का फोन उठाकर लाया और फिर खुद ही बॉक्स के भीतर फ्लैश मारते हुए देखने लगा फक फक इसकी माँ आंखा विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया उसकी आंखें फटी गई फटी रह गई ये खोपड़ी है ना रूही ने काते हुए आवाज में कहा इंसान की हाँ विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ खोपड़ी ही है इंसान का ही है दरअसल बॉक्स के भीतर इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी ये बॉक्स में बंद रहने के कारण बहुत ही अजीब सी स्थिति में था कुछ के तो मांस भी पूरी तरह से नहीं गले थे जिस वजह से देखने में ये काफी भयावह लग रहा था और वहां पर सिर के बाल भी काफी सारे बिखरे नजर आ रहे थे बाल काफी लंबे लंबे थे ऐसे में औरत के ही बाल मालूम हो रहे थे चौकाने वाली बात यह थी कि वहां पर सिर्फ एक ही खोपड़ी नहीं थी विक्रांत ने बॉक्स के भीतर फ्लैशलाइट घुमाते हुए वहां पर रखी हुई खोपड़ियों को गिनना शुरू किया एक दो तीन चार पांच और छोड़ी और रूही अभी भी डर के मारे थर थर काट तो विक्रांत को भी बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन वो किसी तरह खुद पर काबू करके खड़ा था हालांकि जमीन पर पैर टिकाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था इसका मतलब अब कंफर्म हो गया की जोधन सिंह ही वो सीरियल किलर है जो औरतों का सिर काट रहा था